तस्माद असक्त सततम् कार्यम कर्म समाचार असक्तो झ्याचरण कर्म परमात्मोति पुरुष केशवादी ब्राह्म भक्तों को कर्म योग संबंधी उपदेश श्री रामकृष्ण केशवादी से तुम लोग दुनिया का भला करने की बातें करते हो क्या दुनिया इतनी छोटी है और तुम कौन हो दुनिया का भला करने वाले साधना के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार कर लो उनका लाभ कर लो वे यदि शक्ति दे तो सबका हित कर सकोगे अन्यथा नहीं एक भक्त जब तक ईश्वर लाभ ना हो जाए तब तक क्या सब कर्म त्याग दें श्री राम कृष्ण नहीं कर्मों का त्याग क्यों करोगे ईश्वर का चिंतन उनका नाम गुणगान नित्य कर्म यह सब करना पड़ेगा ब्राह्म भक्त संसार का कर्म वैसे ही कर्म श्री राम कृष्ण हाँ वह भी करो संसार यात्रा के निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही परंतु निर्जन में रो रो कर ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी ताकि इन कर्मों को निष्काम भाव से किया जा सके कहो हे ईश्वर मेरे विषय कर्म कम कर दो क्योंकि प्रभु मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा कामकाज के आप पड़ने से मैं तुम्हें भूल जाता हूँ सोचता हूँ कि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ पर वह सकाम हो जाता है दान धर्म आदि अधिक करने गए के नाम कमाने की इच्छा आ जाती है पूर्व कथा शंभु मल्लिक के साथ दानादि कर्मकांड संबंध में वार्तालाप शंभु मलिक अस्पताल दवाखाना स्कूल रास्ते तालाब आदि बनवाने की बात कह रहा था मैंने कहा जो काम सामने आपड़ा है किए बिना नहीं चल सकता उसी को निष्काम होकर करना चाहिए जानबूझकर ज़्यादा कामों में उलझना ठीक नहीं इससे ईश्वर का विस्मरण हो जाता है काली में जाकर दान ही करने लग गए काली के दर्शन हुए ही नहीं हास्य पहले किसी तरह धक्का धुक्की खाकर भी काली दर्शन कर लेना चाहिए उसके बाद चाहे जितना दान करो या न करो इच्छा हो तो खूब करो ईश्वर लाभ के लिए ही कर्म है इसीलिए शंभू को कहा अगर ईश्वर के दर्शन हो तो क्या तुम उनसे कहोगे कि कुछ अस्पताल और दवाखाने बनवा दो हास्य भक्त कभी इस प्रकार नहीं कहेगा बल्कि वह तो कहेगा प्रभो मुझे अपने पाद पद्मों में आश्रय दो सदा अपने साथ रखो अपने चरण कमलों के प्रति शुद्ध भक्ति दो कर्मयोग बड़ा कठिन है शास्त्र में जिन कर्मों के बारे में कहा गया है कलिकाल में उन्हें करना बड़ा कठिन है लोग अन्नगत प्राण हैं जीवन अन्न पर ही निर्भर है अधिक कर्म करना संभव नहीं बुखार होने पर यदि वैद्य जी से चिकित्सा करवाने जाए तो इधर रोगी खत्म हो जाता है अधिक देरी सहन नहीं होती आजकल डी गुप्त का जमाना है कलयुग में उपाय है भक्तियोग, भगवान का नाम गुणगान और प्रार्थना भक्तियोग ही युग धर्म है ब्राह्म भक्तों के प्रति तुम लोगों का मार्ग भी भक्ति मार्ग ही है तुम लोग हरिनाम संकीर्तन करते हो जगदम्बा का नाम गुणगान करते हो तुम धन्य हो तुम्हारा भाव बहुत अच्छा है वेदांतवादियों की तरह तुम लोग संसार को स्वप्नवत नहीं मानते तुम उस तरह के ब्रह्मज्ञानी नहीं हो तुम भक्त हो तुम ईश्वर को व्यक्ति पर्सन मानते हो यह भी अच्छा भाव है तुम लोग भक्त हो द्याकुल होकर ईश्वर को पुकारने से उनके दर्शन अवश्य हो पाओगे